नमस्कार आज 2 सितम्बर दो हज़ार इक्कीस गुरुवार का दिवस है और हरिहर हर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग श्रीमद भावगत गीता के अंतर्गत गीतार्थ तो संग्रह का अध्ययन जो कुछ माह से सतत जारी है हमने अध्ययन 31 दिसंबर 2020 को शुरू किया था बीच में थोड़ा सा कोरोना का कुछ हफ्ते विघ्न जरूर आया था तो इसका हम करीब करीब अंतिम चरण में हैं आज से सत्तरवें अध्याय का अध्ययन करने का संकल्प है और उसके बाद में हमारा अंतिम अध्याय होगा और अगले एक या दो सप्ताह में हम ये निर्णय ले लेंगे कि इसके बाद हम कौन सा साहित्य पढ़ना चाहेंगे तो पहले हम जो पिछले हफ्ते पढ़ा था उसका एक अत्यंत संक्षिप्त में संकलन करके फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पिछले बार हमने देवासुर संपत्ति विभाग पढ़ा था जो सोलवा अध्याय है जिसका एक छोटा सा अध्याय है जिसमें मनुष्य के भीतर देव भी हैं असुर भी है। वो गुणों के रूप में हैं व्यक्तित्व के रूप में हैं और उसके कर्मों में प्रतिबिंबित होते हैं उसके एक्शंस के अंदर कर्मों में वो उनके देव और असुर दोनों प्रतिबिंबित होते हैं इस बारे में पिछला अध्याय हमारा था जिसमें हमने लोगों के गुणों के बारे में जाना था और भगवान ने अर्जुन के बहाने संसार को एक संदेश दिया था कि हम हमारे अंदर देवी गुणों का विकास करें असुरी गुणों को पहचानें और उन असुरी गुणों से परहेज करें क्योंकि जब तक हम अपने भीतर के गुणों को स्वयं नहीं जानेंगे तब तक हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते दूसरी बात ज्ञान ही मुक्ति है। ये बात बड़ी कभी कभी अजीब से लगती है। लोगों को बोलता ज्ञान से कैसे मुक्ति आपके ज्ञान मार्ग से मुक्ति है तो ज्ञान से कैसे मुक्ति भाई एक कमरे के अंदर ताले में आप बंद हो तो चाबी से मुक्ति होगी ज्ञान से कैसे मुक्ति होगी ये इस बारे में कई बार हमारे संशय होते हैं लेकिन इस संशयों को शास्त्रों में बड़ा अच्छी तरह से निवृत्त किया गया है कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और वो कैसे एक छोटे छोटे उदाहरण से हम आश्रम में कई बार इन बातों को समझ चुके हैं क्या का ड्राइवर कहीं चला गया और आपको कार चलाते नहीं आती तो आप बंधन में अगर आपको ज्ञान है कि कार चलाने का तो आप मुक्त हैं ये तो छोटी से सा सांसारिक उदाहरण है अगर आप जंगल में फंस गए गाड़ी पंचर हो गई आपको स्टेप में बदलते नहीं आती तो आप बंधन में लेकिन अगर आइए आपको ज्ञान है इसकी और विज्ञान है हमें जानते भी हैं कि कहाँ से नट खोलना है कैसे हमको इसको बदलना ज्ञान भी है और विज्ञान भी है यानी हमको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम कर भी चुके हैं इसको ज्ञान और विज्ञान के बारे में गीता जी में भगवान ने बताया कि ज्ञान और ज्ञान के साथ विज्ञान जब तक दोनों चीज़ें नहीं हैं तब तक हम बंधन में और ज्ञान और विज्ञान हमको बंधन से मुक्त कर देते तो ज्ञान हमको मालूम है कि कैसे स्टेप नहीं बदले और विज्ञान है हमको मालूम बदल चुके हैं कई बार हमारा ऐसे कर लेंगे मतलब हम मुक्त हैं यानी हमारा बंधन हमारा ज्ञान ये एक सांसारिक उदाहरण है ये पूरी तरह से हमारे अध्यात्म के लिए एकदम उचित तो नहीं है लेकिन आरंभिक अवधारणा के लिए बहुत जरूरी है कि इस प्रकार कैसे ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण हो सकता है दूसरा हम हमने सच्चे स्वरूप को जानते हैं कि हम आत्मरूप हैं चैतन्य स्वरूप हैं इस सृष्टि में दो चीज़ें हैं जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी। एक वो जो परिवर्तनशील है जो बदलती हैं सतत परिवर्तनशील है और एक वो जो नहीं बदलती क्षर और अक्षर के रूप में पढ़ा हमें तो जो अपरिवर्तनशील है वो मैं हूँ और जो परिवर्तनशील है वो मैं नहीं हूँ उसका मैं दृष्टा हूँ स्वामी हूँ लेकिन मैं वो नहीं हूँ जैसे एक मकान का मैं दृष्टा भी हूँ मकान का स्वामी भी हूँ ये मेरा घर का मकान है लेकिन मैं मकान नहीं हूँ ऐसे ही सृष्टि के समस्त संरचनाओं में जब मैं अपने आप को अक्षर रूप में पहचानता हूँ कि मैं अक्षर हूँ और उसमें जो क्षर है वो मैं नहीं हूँ ये शरीर में नहीं हूँ क्योंकि ये शरीर बदलता जा रहा है मैं नहीं बदल सकता ये हृदय में भावना स्पष्ट और प्रबल होना जरूरी है कि मैं बदल नहीं सक क्योंकि मैं जैसा था वैसा हूँ वैसा ही रहूँगा मैं अजन्मा था अजन्मा हूँ और अजन्मा ही रहूँगा और न तो मेरा जन्म हुआ इसलिए मेरी कभी मृत्यु भी नहीं हुई ये आपको प्रबल धारणा सिर्फ अक्षर अक्षर जो हमारा स्वरूप है उसको पहचानने से मिलती कि मेरे स्वरूप अक्षर है और इस शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं इस मकान में परिवर्तन हो रहे हैं इस गांव में परिवर्तन हो रहे हैं देश में परिवर्तन हो रहे हैं संसार में परिवर्तन हो रहे हैं इसलिए ये मैंने मैं, मैं इससे निष्प्र हूँ और मेरा इससे सरोकार नहीं बावजूद इसके कि मैं इस मकान का मालिक हूँ ऐसे ही मैं शरीर का भी मालिक हूँ बावजूद इसके मैं शरीर नहीं हूँ ये भावना हमारे हृदय में हमको अंतर चिंतन से व्यवस्थित करना जरूरी है तो वो कहते हैं कि इसी को बोलते हैं ज्ञान और उन्होंने पहले ही श्लोक में भगवान ने सोलहवें अध्याय में बताया कि जो ज्ञान है इसका हमको शास्त्रों से ज्ञान मिलता है लेकिन उसके हमको जुगाली करना पड़ती है उसकी जुगाली कैसे करते हैं विचार विमर्श और परामर्श के द्वारा विचार यानी रीजनिंग यानी हम अपने आंतरिक तर्कों के द्वारा उसके बाद में विमर्श यानी रिफ्लेक्शन याने उस विचार का हम अंतर चिंतन करें और अपने जीवन में उन विचारों के अनुकूलता कितनी है प्रतिकूलता कितनी है उनका हम आलोचना करें वो विमर्श है और उसके अलावा परामर्श है परामर्श का मतलब होता है कि हमारे अपने सच्चे स्वरूप जो शास्त्र कहते हैं कि तुम चेतन स्वरूप हो तो उस पर परामर्श करें यानी उस पर मेडिटेशन करें उस पर ध्यान करें इसलिए तीन बातें बताई रीजनिंग रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन है ना विचार विमर्श और परामर्श इन तीन तरह तो से सत्य ज्ञान का हमको विश्लेषण हमारे भीतर करते रहना जरूरी है जब हम ऐसा सतत चिंतन करते हैं सतत विश्लेषण करते हैं तो हमारी प्रज्ञा का स्तर ऊपर उठता है धीरे धीरे हमको अपने अंदर देव और असुर जितने हैं उनमें विवेक करने का की योग्यता मिल जाती हमको विवेक समझ में आ जाता है कि ये हम जैसे हम इनको व्यवहार करते थे हम जानते हैं कि ये मेरा व्यवहार नहीं है मेरे अंदर जो आसुर्यवृत्ति है उसका व्यवहार है या ये मेरा देवी व्यवहार है तो हम सबसे पहले तो हमको हमारे असुर वृत्तियों से मुक्तता चाहिए उसमें कुछ चीज़ें भगवान ने बढ़ाई बताई कि जिन चीज़ों का आपको विकास करना जरूरी है उनमें कुछ चीज़ें भगवान ने बहुत स्पष्टता से सामने ला के रखी है कि इनका विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो हमारे व्यवहार में सरलता ऋजुता इसके बारे में भगवान ने आर्जो के बारे में सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि आर्ज्य हो आर्ज्य का मतलब होता है एक सिंप्लिसिटी अरे एक आदमी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो कि मन में क्या है बाहर क्या है समझ में नहीं आ रहा क्या चाहता है इसलिए इस प्रकार का जो व्यवहार है परमेश्वर की वृत्ति के खिलाफ है मन ईश्वरीय वृत्ति के विरोध में है जबकि एक व्यवहार था सीधा सरल होना जरूरी है जिसके लिए मैं हम आपको कॉम्प्लेक्स पर्सनलिटी या जैसे क्लिष्ट व्यक्तित्व तो बोलते हैं कि समझ में नहीं आता वो क्या मन में क्या है बोलता क्या है करता क्या है ऐसा नहीं है वरुण वो एक सरल सहज व्यवहार करता है उसको बोलते हैं या रिजुता सरलता इसके अलावा वो बोलते हैं कि एक है तेज अब तेज का हम कई बार कई अलग अलग मतलब निकालते तेज का मतलब साला कोई ऐसा बैठा है जिसको देख के हमारा को ऐसा लगता है कि डर लगता हो। उसको तो बहुत तेज ऐसा तेज उसको तेज नहीं बोलते तेज का भगवान ने बड़ा अच्छा व्याख्या करी कि तेज क्या है क्या हमको तेज का विकास करना है तेज वो है जो सीमाओं को नहीं मानता मतलब ऐसा कहते अरे सत्य बोला अरे बोला जाता है आज के ज़माने में सत्य संभव नहीं है ना। सरल आर मतलब सरल को तो आदमी खा जाएगा संसार के अंदर सरल व्यक्ति की कोई कीमत नहीं ये हमारे तेजहीन होने के उदाहरण हैं जो हम जिस तरीके से बातें करते हैं ये हमारी तेजहीनता का प्रदर्शन है तेज वो है जो इन सीमाओं को नहीं मानता तेज का मतलब यह है कि जो सत्य की राह में जो भी अड़चने हैं उन अड़चनों को अस्वीकार कर देते तो कि नहीं ऐसा नहीं अगर ऐसा यही परमेश्वर की इच्छा है तो यही मैं कर, मुझे करना और इसमें कोई अड़चन हो ही नहीं सकती ईश्वरी मार्ग में कोई अड़चन आएंगी अड़चने तो अरे जब आप किसी का बुरा करना चाहते हो असुरी काम उसमें भी अड़चनें तो आती हैं वो फिर भी हम करते हैं तो जब देवी कार्य करने में अड़चन आती तो उनमें हम उन अड़चनों को क्यों स्वीकार करते हैं? तो तेज वो है जो किसी सत्कार्य के लिए सीमाओं को अस्वीकार कर देती है अस्वीकार कर देता कि मेरे इन सीमाओं से मुझे कुछ नहीं और एक जो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि जिसका विकास करना जरूरी है वो है अचपलन अचपलन का मतलब होता है हम अपने आप को देखें कि कभी कभी हम क्या करते हैं काम पहले करते हैं सोचते बाद में इसको बोलते हैं चपलता है ना चपलता है ना मन की अत्यधिक चंचलता और इस चंचलता में भावुकता जुड़ी होती हम भावनाओं के वश होकर कभी कभी ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में बाद में सिवा पश्चातात्पर कुछ नहीं होता और जब हम शांत चिंतन करते हैं और अगर हम सिवावलोकन करें दूसरे दिन कि मैंने कल क्या किया था तो हमको ऐसा लगता है यार गलत हो गया ऐसा करना नहीं था भावनावश होके हमने कर तो दिया लेकिन ये नहीं करना था तो एक गंभीर व्यक्तित्व वो होता है जो सोचता विचारने में समय भली ज़्यादा लगाए लेकिन चाहे वो एक्शन करने में देर ले चाहे वो प्रतिक्रिया देने में देर करे लेकिन जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि जल्दीबाजी में भावना के वश बिना विचारे लिए गए निर्णय मनुष्य के व्यक्तित्व को परमेश्वर से दूर ले जाते हैं समाज से दूर ले जाते हैं और उसको ऋणात्मकता की ओर धकेल देते हैं यानी वो आसुरी वृत्तियों की ओर धकेल देते हैं हमारे भीतर आसुरी वृत्ति हैं जो ऋणात्मक हैं और जो देवी वृत्ति हैं जो धनात्मक हैं और कुल मिला हम है ना इन सबसे बाहर आना है लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देवी वृत्तियाँ ही आपको बाहर आने का रास्ता देंगी असुल आपको और संसार में उलझ जाती चली चली, चली। इसलिए सबसे पहले हमारे भीतर हमारे जो व्यवहार है विचार है चिंतन है उसको हम सतत व्याख्याित करते रहे अपने आप से कोई बाहर जाके लोगों से बातें करना नहीं है इस मामले में न इसके बारे में कोई किसी से डिस्कशन करना है लेकिन हमको अंतरचिंतन और इंट्रोस्पेक्शन करना है यानी हमको अंदर की तरफ हमारा फोकस करना है कि हम कैसे है? सामान्यतः तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जैसे भी हम सबसे अच्छे मतलब हम में कोई बुराई ही नहीं और जितनी है उसका हमारे जवाब हैं है ना हम चोरी करते हैं क्या करें मजबूरी है सब करते हैं हमको भी करना हम टैक्स चोरा था तो क्या करें सारे संसार ऐसे ही है टैक्स सिस्टम ही ख़राब है जी पूरा देश ही गड़बड़ है इसलिए हम तो टैक्स चोराते हैं इसलिए हमको है ना हर चीज़ का एक्सक्यूज है हमारे पास जवाब है यही असुरी वृत्ति जबकि सत्य के लिए तेज जरूरी है यानी लोग क्या करते हैं लोग सौ में से निन्नाणु गलत हैं तो भी अगर आप एक भी सही हैं तो उसको पहचानें और हमारे वृत्ति को उसके अनुकूल करने की कोशिश करें ये हमारा भगवान ने संदेश दिया था दूसरा कहा था पाखंड आडंबर से दूर रहने का पाखंड यानी हम जो नई हैं वैसा बताना चाहते यानी हमने स्वयं में जो कमियाँ उनको ढकना चाहते हैं और जो गुणनी हैं उन गुणा का जबरदस्ती प्रचार करना चाहते हैं हमें से तो इसके बनस्बत ये क्या है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है आपकी व्यक्तित्व की क्लिष्टता बढ़ाती है इसके बनस्बत हम जैसे हैं वैसे ही रहें लेकिन उनका विकास जरूर करते उसमें हम कम से कम अपनी अवसर को कम करते चले जाएँ दूसरी छोटी छोटी बातें हैं भगवान ने कहा था सदाचार शुचिता शुचिता का मतलब होता है कि हमको हमारे अपने परिवेश घर शरीर हमारे वसन इन सब का साफ़ सफाई का ध्यान रखना जरूरी, स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी। भगवान कहते हैं स्वच्छता अपने आप में एक गुण है क्योंकि स्वच्छता से मन पर उपयुक्त प्रभाव पड़ता है हम क्यों कहते हैं कि रोज़ ना हो मत ना हो कहते हैं आत्मा को क्या जरूरत नहीं कि आत्मा है वो तो उसको लाने की जरूरत ही नहीं है शरीर तो यूँ भी क्षर होने वाला है बिल्कुल सत्य लेकिन हम चूंकि अभी शरीर से जुड़े हैं अभी हमारी द्वैत की जीवन है अभी हम पूरी तरह से निवृत्त नहीं हुए हैं जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तो तब तक जीवन में हैं इस संसार में हैं, इस शरीर में है शरीर को अपना मानते हैं और अभी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आत्मबोध की ओर बढ़े तो तब तक हमको शुचिता की भी आवश्यकता है कई लोग देखेंगे उसके बाद में शुचिता से परे हो जाते हैं लेकिन वो स्थिति तब जब हम पूरी तरह से आत्मा में जीते हैं जब न तो शरीर से कोई शिकायत रहती हमको न कोई संसार से अपेक्षा रहती है हम लेकिन वो स्थिति अति उच्च संत की है उस स्थिति तक पहुंचने के बाद में आपको शुचिता की भी कोई चिंता नहीं होती वो नहाता ही नहीं बैठा रहता लेकिन वो स्थिति हमारी चुकी नहीं है तो भगवान कहते हैं कि सामान्य तो व्यक्ति को संसार में तो अपनी शुचिता अब शुचिता का मतलब और भी बताया भगवान ने उन्हें सिर्फ शरीर की नहीं शुचिता आपकी मन की आपके विचारों की आपके व्यवहार की आपके चिंतन की इनकी भी शुचिता जरूरी है इनमें क्या है चिंतन में अगर आपके षडयंत्र हैं तो शुचिता नहीं है चिंतन में आ, आपके अगर क्षोभ है तो ये शुचिता नहीं है क्षोभ का मतलब क्या होता है दुख बीत जा रहा है बुढ़ा रहा है उसी का दुख कि वो बुढ़ा हो जाऊँगा मैं है ना दूसरी दिशा हो रही कि हालांकि ये जवान आदमी ये कम पढ़ा लिखा पर इसके पास पैसे कितने हैं इसने देखो वहाँ पर पैसे लगाए थे इतने हो गए मैंने गलती से वो ज़मीन भेज दिया अभी होती तो कितनी हो जाती ये सब चीज़ें हमारी भीतर की कलुषता है क्योंकि हमारे जीवन में धन यश वैभव वो हमारे पूर्वकर्मा का परिणाम है अगर वो पूर्वकर्म के धन आना होगा तो अपने आप आ जाएगा नहीं आना होगा तो अपने आप चला जाएगा लेकिन इन सब के पीछे हम जो हमारे पश्चाताप की प्रवृत्ति है या कभी कभी हमारे विचारों के बोझ में हम अंदर के अंदर दुखी होते हैं ये हमारी मूर्खता है सब सब लोगों को अपने अपने प्रारब्ध के अनुकूल क्रीड़ डेस्टिनेशन के हिसाब से धन दौलत वैभव यश मिलता है और उसी के साथ मृत्यु मिलती है अब इस बीच में जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो हमारे हाथ में अब हम क्या करते हैं कैसा चिंतन करते हैं कैसे विचार करते हैं कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं कैसे अपने आप को विवेक से पहचानते हैं और हमारे अपने अंदर देवी और असुरी वृत्तियों को कैसे हम विवेक करते हैं शॉर्ट आउट करते हैं वो चीज़ें हमारे हाथ में और उसी पर हमारे आगे का भविष्य निर्भर भविष्य से मतलब यहाँ पर पारलौकिक भविष्य से क्यों हमारा पारलौकिक भविष्य उस पर निर्भर करता है क्योंकि हमारे मरने के बाद सब जानते हैं हजारों बार बोले बोलो तो अजीब लगती कि ना तो धन जाएगा साथ में न पत्नी जाएगी साथ में ना बच्चे जाएँगे साथ में न वैभव जाएगा साथ में लेकिन साथ में पूर्याष्टक जाता है मन बुद्धि अहंकार जाता है और और साथ में क्या जाते हैं पाँच तन्मात्राएँ जो हमने रूप रस गंध इन सब चीज़ से हमारी वासनाओं का निर्माण होता है एक वासना पिंड बनता है जो हमारे साथ आत्मा के साथ जाता है जब तक आत्मा पूर्ण मुक्त नहीं होती परमेश्वर में शिव में लीन नहीं होती तब तक ये वासना पिंड हमारे साथ है तो इस वासना पिंड से मुक्ति तभी होगी जब वासना से मुक्ति होगी और वासना से मुक्ति तभी होगी जब हम जीवन में हमारी प्राथमिकता परमेश्वर होगी संसार नहीं संसार की जब तक प्राथमिकता है संसार का चिंतन है मन में षड्यंत्र है किसी के प्रति मित्रता किसी के प्रति बैर किसी के प्रति मोह कुछ पाने की इच्छा कुछ छोड़ने की इच्छा ये जब तक चलता रहेगा वो आपो। ये तभी तक चलेगा जब हमारे हृदय में परमेश्वरी मार्ग के प्रति, प्रति प्राथमिकताएँ है, नहीं हैं अगर प्राथमिकताएँ है हुई तो उसके बाद में ये चीज़ें अपने आप चली जाएंगी क्योंकि कई बार हमने बात की थी अंधेरे को कान पकड़ के बाहर नहीं ले जा सकते अंधेरे के लिए प्रकाश करना जरूरी है देवी गुणों का विकास करेंगे तो असुरी वृत्तियाँ अपने आप चली जाएंगी उनको कहीं पर आपको भेजने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा हम सिर्फ पहचानना है हमको अपनी असुर वृत्तियों को ताकि हम उनको निगलेक्ट कर सकें ताकि हम उन पर अपने प्रकाश की वृत्ति का प्रभाव डाल सकें हमारी ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर गलत हैं तो वहाँ पर हम सही होंगे तो गलती अपने आप सुधर जाएगी इस तरह से हमको भगवान ने अपने अंतर्चितन में ये देवासुर वृत्ति का जो योग बताया है सोलव अध्यान वो हमने पिछली बार पढ़ा था और उन्होंने ये भी बताया था कि जो लोग पाखंडी हैं जो लोग अहंकारी हैं जो ये समझते हैं कि मैंने शत्रु को मार दिया मैंने ऐसा कर दिया मैंने तदन कमा लिया मैंने उत्तुक को छोड़ दिया अहंकारी और पाखंडी भगवान बोलते हैं कि वो नीच योनी में जाते हैं कई स्थावर योनी में जाते हैं और उसके बाद में लंबे समय तक वो दुख भोगते हैं तो आज के छोटे से सुख के लिए हम बहुत लंबे समय का दुख बुला लेते हैं इसलिए भगवान ने हमको सावधान किया था तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था ये फिर से हमारा समाप्त हो गया उसका सोलहवा अध्याय का अब जो आज सत्रवा अध्याय जिसको हम आज पढ़ने के लिए संकल्प लिया है वो श्रद्धा तय विभाग है यानी भगवान को सबसे पहले अर्जुन पूछते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रद्धा तो बहुत है उनमें जबरदस्त श्रद्धा लेकिन वो शास्त्रोक्त तो व्यवहार नहीं कर पाते यानी आप कहो कि संध्या करना चाहिए तो वो नहीं कर पाएंगे सुबह जल्दी उठना तो वो नहीं उठ पाएंगे वो बोलोगे रोज़ाना आप दान दो को दे नहीं पाते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जो शास्त्र में जो व्यवहार उचित बताया गया है या गृहस्थ जीवन के लिए गृहस्थ के लिए गृहस्थ आश्रम के लिए जो व्यवहार बताया गया है वो व्यवहार वो नहीं कर पाते श्रद्धा है उनमें लेकिन वो नहीं कर पाते तो उनकी श्रद्धा कैसी उसके बारे में भगवान कहते हैं उसकी गति क्या होगी उसकी श्रद्धा क्या है तो उसके बारे में उनको संशय होता है अर्जुन को भगवान कहते हैं कि पहले ये तुम तो अर्जुन ये जानो कि शास्त्र क्या है शास्त्र क्या बताते हैं आप उसके बाद जैसा व्यक्ति उसकी वैसी श्रद्धा अब यहाँ पर देखें कि भगवान शास्त्र के बारे में क्या बताते हैं शास्त्र के बारे में बड़ा अच्छा बताते हैं कि शास्त्र पहले बात तो भगवान कहते हैं कि पूर्वाग्रह से मुक्त है किसी तरह की प्रिजाइज नहीं है उसमें पूर्वाग्रह नहीं है पूर्वाग्रह क्या होते हैं हम पहले से मानकर चलते हैं कुछ बातें है, बिना उसके सबूत के बिना किसी चिंतन के बिना किसी पर्याप्त चिंतन के या पर्याप्त विमर्श के हम है ना मान लेते हैं। वो लोग तो बड़े गलत हैं बस मतलब गलत हैं मतलब हैं हमने कह दिया मतलब गलत है क्योंकि हम जानते हैं। ये हमारे यहाँ पूर्वाग्रह तो शास्त्र सदैव किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्ता है दूसरी बात जो शास्त्र के उद्देश्य होते हैं कभी भी निम्नतर उद्देश्य नहीं होते छोटे छोटे उद्देश्यों से शास्त्र नहीं बनते कुछ और शास्त्र होते हैं छोटे छोटे जिनको हम शास्त्र तो नहीं बोल सकते है ना जो आपको विधियां बताते हैं कि आपके घर में लड़का नहीं हो रहा हो तो ऐसा करो तो लड़का हो जाएगा वो शास्त्र नहीं है लेकिन शास्त्र ऐसे किसी भी छोटे उद्देश्य को लेकर कभी शास्त्र नहीं शास्त्र का उद्देश्य एकमात्र है परमेश्वर को जानना समस्त शास्त्र जैसे भगवान ने कहा है कि समस्त शास्त्र सिर्फ मुझे जानना चाहते उनका सब शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य मुझे जानना है यानी समस्त नदियों का एकमात्र राह समुद्र में मिलना है वैसे ही समस्त शास्त्र चाहे वो कोई सा भी शास्त्र हो वो अगर शास्त्र है तो उसका उद्देश्य परमेश्वर को जानना है और अगर ये उद्देश्य इससे इतर कोई उद्देश्य है तो शास्त्र ही नहीं इससे इतर कोई उद्देश्य है इससे हट कोई उद्देश्य है वो शास्त्र है नहीं तो भगवान कहते हैं कि शास्त्र एक तो पूर्वाग्रहों से मुक्त है एक किसी सीमित उद्देश्य को लेकर शास्त्र नहीं होता एक असीम उद्देश्य है जिसका परमेश्वर की प्राप्ति फिर जितने शास्त्र आए हैं कहाँ से आए हैं ऋषियों के परिपक्व चिंतन के परिणाम है यानी किसी ने एकदम चपलता में शास्त्र नहीं लिख दिया कि का, कहा सोचा और लिख दिया है ना वो अंतरात्मा की आवाज़ को जिसको श्रुति कहते हैं अंतरात्मा के आवाज़ उसी आवाज़ को हम सुनते हैं और अंतरात्मा के आवाज़ को अंतरात्मा के कान सुनते हैं उनकी इन कानों से वो बात नहीं सुनाई देती है लेकिन वो भीतर एक कान है जो उपनिषद कहते हैं वो बिना कान के सुनता है बिना आँख के देखता है बिना पैर के वो तेज़ी से तेज चलने वाले से तेज पहुँच जाता है वो उसकी समस्त इंद्रियाँ अदृश्य हैं वो बिना किसी इंद्रिय के है और वो समस्त ज्ञान उसे बिना इंद्रियों के प्राप्त होता है तो इसलिए वो अंतरात्मा के आवाज़ से सुनकर उन्होंने परिपक्व चिंतन से जो लिखा है वही शास्त्र कराते हैं तो शास्त्र चूँकि विवेक का सृजन करते हैं विवेक का सहारा लेते हैं विवेक क्या है हमारे अंतर सर्वोत्तम विवेक विवेक के कई रूप हैं है ना हम यहाँ पर छाँट लेके ये मेरे गुट का आदमी और ये मेरे गुट के बाहर का है ये भी विवेक है ये मेरा दोस्त है और ये अपनी इससे नहीं पटती ये भी विवेक है लेकिन ये सांसारिक विवेक है इसके अलावा एक आधारभूत विवेक होता है कि गाय के सामने आप गोबर भी रख दो और घास तो घास को खाएगी गोबर को नहीं खाएगी उसको भी मालूम है कि खाने लायक नहीं है ये खाने लायक तो ये विवेक हमारे जीवन के आधारभूत विवेक बच्चा भी उसको ज़रा सा है कुछ भी नहीं समझता लेकिन वो जानता है खाने की चीज़ें खाएगा और दूध पीने की चीज़ें पिएगा लेकिन वो अगर उसके सामने आप कचरा होगा तो उसको कोशिश करेगा हल्के समझ जाएगा ये खाना लायक चीज़ नहीं तो आधारभूत जीवन के विवेक हमारे पास है लेकिन यहाँ पर जो विवेक की बात हो रही है वो उच्चतर विवेक की बात हो रही है जो समस्त सृष्टि में मनुष्य के पास ही है और किसी के पास नहीं ये जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है विवेक शक्ति है ये मनुष्य के पास है जो उच्चतर विवेक की शक्ति निम्नतर विवेक तो सब जीवों के पास है वो भी बच्चे पैदा करते हैं वो भी भोजन करते हैं वो भी सब कुछ घर बनाते हैं घोसले बनाते हैं सब करते हैं लेकिन उच्चतर विवेक मात्र मनुष्य के पास उपलब्ध है तो उसे हम उच्चतर विवेक की बात करते हैं वही उच्चतर विवेक की व्याख्या कौन करते हैं वो शास्त्र करते हैं तो शास्त्र उच्चतर विवेक के द्वारा चलित होते हैं इसलिए वो निर्देश देने में सक्षम होते हैं यानी शास्त्र की कोई बात जो कही गई है वो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे यह ऐसा क्यों लेकिन शास्त्र परिपक्व चिंतन का परिणाम है अंतरात्मा की आवाज़ है वो ऋषियों की श्रुति है उनके जो ईश्वर से जुड़े मन हैं उनके परमेश्वर से जुड़े मन हैं यानी मन ऐसे होते हमारे संसार से जुड़े मन हैं लेकिन जिनके ईश्वर से जुड़े मन हैं उन मनों में शास्त्र अवतरित होते और उन्होंने उस परिपक्व चिंतन से उनको कागज पर अवतरित किया तो उनकी व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उनकी व्याख्याएँ है, उस समय की अलग हैं बात के समय की अलग हैं और वर्तमान काल की कंटेम्प्रेरी एक्सप्लेनेशन अलग है आज व्यक्ति आज की बात करें कि आज उसकी व्याख्या क्या है तो आज उसकी व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप एक ही होता है उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता जैसे संविधान की व्याख्याएँ बहुत बदल सकती है, उसमें करते हैं उसमें नियम विधो कर सकते हैं उसका मूल स्वरूप को हम, हम नहीं बदल सकते लेकिन यही स्थिति ईश्वरीय शास्त्रों की होती है कि वहां उसके मूल स्वरूप को नहीं बदला जाता और उसकी व्याख्याएं हम कंटेम्प्रेरी समयानुकूल जरूर करते चले जाते हैं अब इसमें एक बहुत अच्छी बात जो भगवान ने बताई वो अंतिम शास्त्रों के बारे में कि शास्त्र कैसे काम करते हैं शास्त्र तो निर्जीव है हजार बरस लिखे पहले दस साल पहले आज उनमें ऋषियों की वाणी है लेकिन ये रखा शास्त्र इसमें क्या है इसमें कोई जीवन नहीं है जड़ है ये शास्त्र अपने आप में जड़ है तो यह शास्त्र कैसे काम करेगा आपने बीज को देखा होगा अगर बीज को आप अगर घर पे रखे रखो रखे रखो रखे रखो सौ बरस तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा जब तक कि इसको मिट्टी पानी धूप खाद नहीं मिलेगा तब तक वो बीज है ही नहीं तुम कहो बीज है तो है वो उसमें भौतिक रूप से या कह सकते हैं कि पोटेंशली सब कुछ है आगे आने वाले कई पेड़ हैं कई बीज हैं उसमें लेकिन अभी तो वो निर्जीव की तरह पड़ा है कब से पड़ा है सौ बरस से भी पड़ा हो सकता कभी जगह पढ़ा होता था आप नीम के बीज को रख दो 25-50 बरस फिर भी वो बो हो गया जब भी हो गये? घर पे तो नहीं हो गया ऐसे ही शास्त्र हैं आप शास्त्र कैसे काम करते हैं भगवान ने बताया कि ये आपकी जो चेतना है उस चेतना में ये चेतना इसका खेत है चेतना इसका वो स्थान है जहां पर कि शास्त्र जब पहुंचते हैं तो ये परिणाम उत्पन्न करते शास्त्र जब तक आपकी चेतना से एक में नहीं हो जाते चेतना से निकले हैं ये जड़ रूप में पड़े हैं और वापस जब चेतना में जाएंगे तो फिर चेतन हो जाएंगे इस बात को भगवान ने इतना अच्छा समझाया है इसमें कि जब तक ये शास्त्र हैं ये जड़ रूप में लेकिन जिस वक्त ये चेतना में चुकी चेतना से ही निकले हैं और चेतना में जाएंगे फिर वो आपके अंतस को वैसा बना देंगे जैसा उस ऋषि का था जिसने शास्त्र लिखा था अब इसको अपन कैसे समझ सकते वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रेडियो स्टेशन एक विशेष फ्रिक्वेंसी के ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी डालता है रास्ते में सुन सकते हो उसको नहीं सुन सकते क्योंकि रास्ते में वो जितनी वेव्स हैं जितनी तरंगें हैं वो जड़ हैं लेकिन हमारे पास एक रिसेप्टर है वो बोला चार सौ अड़तालीस मेगा के ऊपर हम इसको सुनेंगे तो जैसे ही आपकी सुई चार सौ अड़तालीस मेगा हाट्स जाती वो आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाती है क्योंकि जो शब्द वहाँ बोला गया वही शब्द यहाँ पर फिर से सुना गया वो चाहे कितनी ही दूर बोला गया वो शब्द आपको आपके घर में सुना गया रेडियो की कमेंट्री वहाँ न्यूजीलैंड में हो रही है आपको यहाँ पर घर पर सुनाई देती क्यों क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती इसका नाम है अनुनाद रेजोनेंस अनुनाद तब होता है जब दो फ्रीकुंसी जो आवृत्तियाँ आपस में एक दूसरे से मिल जाए इसको अपन बहुत एक साधारण सुधारण से समझते हैं एक झूला झूल जुल रहा है या हम बाल गोपाल को झूला झूला रहे हैं ठीक है अब वो झूला इधर आ रहा है तब हम धक्का दे देंगे वो तो उधर जा रहा है जब खींच ले तो झूला रुक जाएगा या वो बेतरती भलने डुलने लगेगा अब वो जब जा रहा है तब हमने उसको धक्का दिया आ रहा है तब हमने खींचा तो क्या होगा हमारी शक्ति उसकी शक्ति से अनुनाद करेगी उस झूले में जो शक्ति है जो कम होती जा रही है उसको हमको और शक्ति देना है तो कैसे देंगे जिस फ्रिक्वेंसी से वो झूला झूल रहा उसी फ्रिक्वेंसी से हम उसको शक्ति देंगे तब क्या होगा वो झूला फिर से अपनी गति पकड़ता रहेगा और जैसे ही हमने इसके विपरीत क्रिया करी उसकी शक्तिहीनता और बढ़ जाएगी तो ऐसे ही शास्त्र हैं अगर हम इसको गलत फ्रीक्वेंसी के ऊपर उपयोग करें शास्त्रों हम इसका गलत फ्रीक्वेंसी कैसे रट ली रट हम भाषण देने लग गए लोगों के साथ में पाखंडी बन गए कपड़े पहन लिए बदल लिए टीका टीके वीके कुछ तो भी लगा लिए फिर उसके बाद में हम लोगों के सामने शास्त्रों की बात करने अंदर से हमको मालूम है कि ये लोग हमको चढ़ोतरी देंगे पैसे आएंगे नारियल लाएंगे लोग पैर पूजेंगे बुढ़ापे में सेवा हो जाएगी तो ये पाखंड है उस पाखंड को साधारण जन पहचान नहीं पाते साधारण जन उस पाखंड की पूजा शुरू कर देते उसी तो ये क्या है ये हमारे शास्त्र का अपमान कहा है ये शास्त्र कहाँ हमको बीज बोना है खेत में लेकिन हमने उसको पहाड़ पे फेंक दिया अब उसका न तो कुछ परिणाम सामने आने वाला है पत्थरों में डाल दिया आग में डाल दिया भून दिया इस तरीके से उस बीज का कोई उपयोग नहीं होगा ऐसे ही हम शास्त्रों के कई दुरुपयोग हैं गलत व्याख्याएँ करना गलत लोगों के द्वारा पढ़ा जाना गलत लोगों के द्वारा सुना जाना गलत स्थान पर इसकी व्याख्या होना इसलिए गुरुजन कहते हैं कि जब तुम बात शास्त्र की करो जब तुम बात अद्वैत की करो तो किसके सामने करो जो इसका श्रोता है जो इसका योग्य श्रोता है उसके सामने बात करो अगर तुम इसको बोलो कि नहीं हम यहाँ पर सभा रख रहे हैं राजवाड़े पे, इकट्ठा करेंगे लोगों को और आप शास्त्र की बात करो तो मात्र तुम उपहास के पात्र बनो कुछ भी जब मैं नया नया आश्रम खुला तो गुरुदेव ने पूछा कोई आता है मैंने कहा तीन एक दो तीन जने आते हैं बोले तो बहुत अच्छी बात है तो मैंने मन में सोचा अच्छी बात कैसे यार तीन जने तो आ रहे हैं राह बोलते तो अच्छी बात है बोलते कि क्या तो भीड़ लगाएगा क्या भाई भीड़ थोड़ी ना लगनी है क्यों वो लगनी है कि तू तो योग्य होगा वही आएगा हर कोई तो नहीं आएगा इस चीज़ में क्योंकि और अपने को है ना उनसे ज़्यादा चाहिए भी नहीं वो एक भी हो तो ठीक है क्योंकि सत्य यही है कि शास्त्र का मतलब ही ये है कि जो एक उचित हृदय में प्रवेश करे बीज वही है जो उचित जगह पर प्रवेश करे और वहाँ पर वो फलित हो तो यहाँ भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई कि शास्त्र चेतना में ही फलित होता है और चेतना में ही वापस जाकर फिर फलित होता है। चेतना से ही आता है चेतना में वापस जाता है और चेतना में ही अपना परिणाम पैदा करता है तो चेतना में ये क्षमता है कि वो शास्त्रों को पुनर्जीवित कर देती पुनः दे देती उनका जो जीवन जड़ रूप में था या जिसको हम सस्पेंडेड एनिमेशन बोलते हैं यानी कि इस वक्त जीवन तो था लेकिन वो सुषुप्तावस्था में था सस्पेंडेड था उसको हमने वापस जीवंत तो बना दिया लाइवली बना दिया तो वो स्थिति चेतना में है इसलिए जब कोई व्यक्ति जिसके हृदय में इसके प्रति प्रेम है जो इसके प्रति चिंतित है जो इसका चिंता करता है जो इसका विमर्श करता है जिसको इस शास्त्र से फायदा लेना है उसको अपने जीवन को सार्थक बनाना है उस व्यक्ति के लिए शास्त्र ये शास्त्र अमृत तुल्य है अन्यथा ये शास्त्र मात्र उसको कागज के बंडल दिखाई देंगे या निरुपयोगी दिखाई देंगे या घर में पड़े भी होंगे तो आदमी कभी खोल के पन्ना भी खोलने की कोशिश नहीं करेगा क्यों क्या है इसमें कुछ नहीं है शास्त्र जरूरी नहीं है कि आप पढ़ो कि तो आपकी आँखें नहीं हो तो क्या करोगे सुन भी सकते हो लेकिन भगवान ने बड़ी अच्छी बात कि आपको ज्ञान में वेद को आप वो मान सकते हो क्या मान सकते हो स्रोत मान सकते हो ज्ञान का स्रोत वेद मान सकते हो लेकिन उसके आगे वो जो वेद के जानकार लोग हैं उनका आचरण अब आप जरूरी नहीं कि सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं विद्वान हो कि इनको शास्त्रों को पढ़ सकें तो जो वेदज्ञ हैं उनके आचरण उन आचरणों को देखकर भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी परंपराएं जो वेदज्ञ लोग हैं जो जानते हैं वेद को या जो लोग ज्ञानी हैं उनकी जो परंपराएं हैं रीति रिवाज या है, कस्टम्स हैं उनके द्वारा भी आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उन्होंने उसके सरलतम तरीके बताए क्योंकि जरूरी नहीं है जैसे गणित के बहुत सारे अवधारणाएँ जो हम समझ सकते लेकिन उसके बावजूद उन अवधारणों का सार्थ समझ में आ जाता उन्हें बताया आइंस्टीन ने इजिकल टू एम सी स्क्वायर अब उसकी गणितीय उदाहरणा या उसका डेरिवेशन निकाला मेरे बस के बाहर है लेकिन इसको इतने समझ में आता है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तनशील और ये बात मेरा अध्यात्म भी बोलता है और आइंस्टीन भी बोलता है तो मुझे इस बात से सरोकार है समझ में आती बात भले वो गणित नहीं समझ में आता लेकिन इतना तो समझ में आता है कि ये बात दिव्य ज्ञान है और आइंस्टीन जो बात कही वो दिव्य बात कही जो बात अध्यात्म से सरोकार रखते है और आध्यात्म से ये जिसको तस्दीक किया जा सकता है कन्फर्म किया जा सकता है प्रमाणित किया जा सकता है तो शास्त्र मनुष्य की चेतना के साथ मिलकर अनुनाद करते हैं रेजोनेस करते हैं और यही शास्त्र की परिभाषा कि एक तो वो परमेश्वर की ओर इंगित करते हैं वो छोटे उद्देश्यों को लेकर नहीं चलते परिपक्व चिंतन का परिणाम होते हैं और वो अंतरात्मा की आवाज़ होते हैं आत्मा से निकलते हैं और आत्मा में वापस जब पहुंचते हैं तब वो अपना परिणाम उत्पन्न करते हैं। अब सत्य भगवान कहते हैं कि सत्य क्या है परावाक यहाँ पे वाणी को हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र में वाणी को परमेश्वर और सृष्टि दोनों का प्रतिनिधि बताया गया है और उनका वाहक बताया गया उनका आधार बताया गया है ये बड़ा यूनिक है यानी अद्वितीय है ये तुलना और न केवल अद्वितीय है लेकिन ये आप जब अपन हम इसको समझते हैं तो ये हमारे हृदय में एकाएक आनंद उत्पन्न कर देती है हमको ये समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये कितना सत्य है हम आज की बात इसी बात को समझने के प्रयास के साथ में शुरू करते हैं ताकि जितनी भी हो सके जितना भी समय आज परमिट करता है हम वही बात करते हैं कि ये वाणिया वा, वाणिया क्या है वाणी का विकास क्या है संसार का विकास क्या है तो संसार का विकास लेकिन संसार का विकास और वाणी का विकास समानांतर चलता है हमारी वाणी का विकास रोज होता है प्रतिक्षण होता है यानी आप एक ही बात बताओ आप कुछ शब्द सुन रहे हो उन शब्दों का स्रोत क्या है आप बोलोगे मेरी जबान मेरी जुबान से आ रहे हैं वो जुबान में कहाँ से आ मेरे गले से आ रहे हैं गले में से कहाँ से आ रहे हैं तो भले कि वो यहाँ से है ना कुछ इन्फॉर्मेशन गले में आ रही है और जिसके द्वारा ये शब्द उत्पन्न हो रहा तो ये क्या है वेखरी वाणी कहलाते वेखरी वाणी का मतलब होता है वो शब्द जो अब वक्ता से बाहर निकल चुके अब उसका वक्ता का एकाधिकार नहीं रह गया उनके ऊपर और उसकी जिम्मेदारी हो गई अरे मैंने अगर किसी को गाली दी मतलब उसके अगर वो सजा के लायक है तो मैं सजा का पात्र हो गया जब तक वो मेरे मन में थी तब तक वो मेरी प्रॉपर्टी थी मेरी वस्तु थी जब तक मैं मेरे मन में आपके प्रति कुछ भी हो एक पहलवान को गाली दे सकता हूँ मन में तो लेकिन मैंने अगर उसके मुंह पे दे दी तो वो मुझे पटक देगा क्योंकि अब उसके बाद वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं रह गई उसको बोलते वेखरी वाणी वेखरी वाणी जो मैंने अब त्याग दी छोड़ दी है अब उसके बाद में वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई पब्लिक डोमेन में चल गई वो मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रह एक कवि है उसके मन में एक कविता आई गुलाम देश में है उसको विद्रोह की कविता आई उनका अंग्रेजों के खिलाफ कविता ली जब तक उसने मन में थी तब तक उसको कोई जेल में नहीं डाल रहा है लेकिन जैसे ही उसने बाहर लिखी कागज़ पे आ जाएंगे हथकड़ी लेके चलो जेल में क्यों कि अब आप आपको उसकी जिम्मेदारी लेना है आप जो बोले उसकी जिम्मेदारी आपको लेना है क्योंकि वो वेखरी वाणी में प्रसारित हो चुकी है तो वेखरी वाणी वो है जो सीमित है और आपकी जिम्मेदारी उस पर है और भिन्नता असीम है अब ध्यान से समझो दोनों बात उसमें एक है असीमता असीमता क्या है भिन्नता अरे कितनी तरह की बातें बोली जा सकती बोला कि क्या कोई हद है क्या अरे जितनी तरह की बातें सृष्टि के निर्माण से आज तक बोली गई अरे उससे कहीं ज़्यादा बची हैं जो आप बोली जाएंगी आगे क्योंकि भिन्नता की कोई सीमा नहीं है इतने नाम है लोगों के अरे अभी तो ऐसे कई नाम है जो किसी ने रखे ही नहीं हैं आगे चल के रखे जाएंगे ऐसी कविताएँ लिखी गई हैं साहब जिनकी कोई सीमा नहीं है करोड़ों अरबों लेकिन अभी इससे ज़्यादा कविताएं जो अब लिखी जाएंगी इसलिए भिन्नता की कोई सीमा नहीं है लेकिन अब शब्दों की सीमा है मैंने कहा पिताजी अब उसके 50 मतलब नहीं हो बाल्टी नहीं हो सकता मतलब पिताजी पिताजी मतलब टेबल नहीं हो सकता पिताजी मतलब माताजी नहीं हो सकता पिताजी मतलब सिर्फ वो जो मेरे पिता हैं वो हो सकते अब उन सीमा कितनी हो गई एक शब्द है पिताजी और उसकी सीमा होगी है ना उसने उस विशालता को खोकर एक सीमितता स्वीकार कर ली उस पिताजी शब्द ने मात्र एक अर्थ निकला इस तरह से उसमें भिन्नता असीम है वैखरीवाणी में और हर शब्द की एक सीमा है हर शब्द की एक सीमा इस तरह से वेखरीवाणी होती है अब इससे अपन उल्टे पीछे चलते हैं शुरुआत कहाँ से होती है स्रोत क्या है परावाणी परावाणी का मतलब होता है हमारी चेतना की वाणी जिसको भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं ओम परावाणी का एक ही शब्द है उसको एक ही अक्षर है जिसको बोलते हैं ओम यह जितने वेदांती वेदांति के जानकार हैं वो उसको ओम शब्द बोलते हैं ठीक है ठीके? तो इस एक अक्षर ब्रह्मा बोलते हैं ये परावाणी है। परावाणी में समस्त सृष्टि के समस्त वाणियाँ समस्त शास्त्र जो अब तक आ चुके हैं आज हैं या जो कल आने वाले हैं सभी उसमें समाये हुए हैं परावाणी में जैसे सोने के एक, एक डले में वो समस्त गहने छिपे हुए हैं जो अब तक बन चुके हैं या आगे बनाए जाने वाले हैं क्योंकि उसमें पूरी संभावना छिपी हुई है कि कोई सा भी गहना बना लिया जाए जो अब तक दुनिया में नहीं बनाया किसी ने उस गहने को भी बनाने की पूरी संभावना है वो सोने के डले में रखी जिस दिन कोई कलाकार आ जाएगा उससे वो नया गहना बना देगा उसको चाहिएगा क्या सोने का डला और कोई नया कलाकार आएगा और गहना बनाना है चाहिएगा क्या वही सोने का डला ऐसे ही एक कलाकार कविता लिखेगा चाहिए क्या वही परावाक वो कितनी भी चीज़ें लिखता चला जाए उसके लिए बेसिक सोर्स क्या है परावाक परावाक से यानी चेतना की आवाज़ से समस्त शास्त्र निकले समस्त कविताएं निकली हैं समस्त कहानियां निकली हैं समस्त जितने भी लेख हैं आलेख हैं वक्तव्य हैं वो कहाँ से निकले हैं? सब परावा वाक्स अभी हम इसकी तुलना पैरालिज्म भी देखेंगे कि संसार कैसे बन रहा है ये अभी क्या बन रहा है अपने पहले वाणी की बात कर लेते हैं अपन कि वाणी कैसे विकसित हो रही है तो वाणी सबसे पहले परा में सब कुछ है और वो विकास को प्राप्त होता है किस विकास को प्राप्त होता है जैसे एक आपका संवेदनशील हृदय संवेदनशील हृदय वो है जो कहता है कि बीज को बोगे तो संवेदनशील जगह होगी तभी तो वहाँ पर वृक्ष उत्पन्न होगा अगर बिहड़ जगह में तुमने डाल दिया तो शायद कुछ भी नहीं होगा पत्थरों में बीज डाल दिया तो कोई फलीभूत नहीं होना है तो अगर एक दृश्य है कि एक छोटी सी बच्ची गर्मी में नंगे पैर जा रही है ना अब हम जड़ दिमाग हमको कहीं असर भी होता ये तो इन लोगों की आदत है हमको क्या करना है कोई सरोकार नहीं है ना कोई आदत है हमको कोई लेनदेन देना नहीं क्योंकि हम जड़ हृदय के मालिक हैं हमारे हृदय में संवेदना भीहीनता है हमारे हृदय में संवेदना ही नहीं तो हमको उसकी कोई संवेदना उसका दर्द कभी महसूस नहीं होगा लेकिन जो संवेदनशील है वो चिंतन करने लगेगा कि ऐसा क्यों इस बच्चे के साथ में ऐसा चलो जो भी हो उसके कर्म फल होंगे फलाना जिन पर जो भी हो ना लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है कि मेरे पास एक बच्चे के फालतू की चप्पल पड़े हैं जो बच्चा पहनने रहते हैं तो इसको दे देता हूँ कौन सा भावना है इसमें कोई भावना नहीं मात्र प्रेम इसमें कोई दान की भावना नहीं है कोई तरह की परोपकार की भावना नहीं है वरन एक प्रेम की भावना है कि इसको मैं चप्पल देता लेकिन उसके हृदय के अंदर इस दृश्य को देख एक आडोलन होता है हलचल होती है वो हलचल कहाँ होती है उस सोने के डले में होते जिसको हम चेतना बोलते क्योंकि वो तो कवि हृदय इंसान है उसके हृदय के अंदर हलचल होने लगती अब एक बात बताओ यही दृश्य हिंदुस्तान में हुआ यही दृश्य रशिया में हुआ यही दृश्य इंग्लैंड में हुआ यह दृश्य फ्रांस में हुआ तो ये आडोलन में कोई फर्क आएगा क्या कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि उसके हृदय के अंदर जो दर्द उत्पन्न हुआ उस दृश्य को देख कर, वो दृश्य से उत्पन्न होने वाला दर्द किसी भी भाषा का मोहताज नहीं है दर्द किस भाषा का मोहताज है? उसने एक गरीब बच्ची को नंगे पैर धूप में जाते देखा उसका हृदय में द्रविण हुआ द्रवित हो गया उसका हृदय तो ये द्रावण होना क्या किसी भाषा का मोहताज है बिल्कुल भी नहीं छोटा सा बच्चा आपके घर पैदा होता उसको नहीं मालूम कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ कि निमाण में पैदा हुआ हूँ उसको लगी भूख वो जोर से रोया क्या वो भूख किसी भाषा के मोहताज है उसको तो मालूम ही नहीं कौन सी भाषा में रोना है तो मेरे को दूध मिलेगा क्योंकि उस समय तो वो परावाणी से किसी और वाणी को नहीं जानता वो परावाणी में ही जी रहा है इसलिए हम कहते बच्चे भगवान का रूप होते क्यों क्योंकि वो अभी परावाणी से बाहर नहीं आया वो परावाणी में ही जी रहा है उसमें समस्त संभावना है कि बड़ा होके बदमाश बने बड़ा होके संत बने बड़ा होके दिव्य इंसान बने बड़ा होके क्या बने वो समस्त संभावना सोने का डला है तो। उसको हम जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा कुछ उसके प्रारब्भ पूर्व कर्म और कुछ हमारे कर्म जो उसके ऊपर आरोपित होंगे उसके द्वारा उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा इस तरीके से हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हैं तो परावाणी में जो आरोलन होता है वो किसी भाषा का मोहताज नहीं होता उसके बाद ये ना भिन्नता नहीं है वहाँ पे खास कहने का मतलब यह है कि परावाणी में भिन्नता शून्य है अभी हमने क्या देखा था वेखरी वाणी में भिन्नता असीम है एक शब्द बोला पिताजी तो उसके हजार लाख मतलब नहीं हैं सिर्फ एक ही मतलब लाखों मतलब ऐसे हैं जो वो नहीं हैं लेकिन एक ही मतलब किसी किसी शब्द के दो तीन मतलब हो सकते हैं लेकिन लाखों करोड़ों में से एक या दो या तीन लेकिन यहाँ पर इससे ठीक उल्टा है परावाणी में जो दर्द उठा है उसमें कोई शब्द नहीं है क्योंकि शब्द तो भाषा के मोहताज है यहाँ तो कोई शब्द है ही नहीं बिना शब्द के दर्द उठाए मेरे दिल में दर्द उठाए कि इस बच्चे को क्या हुआ है ये किसी भाषा का मोहताज नहीं है दर्द किसी भाषा का मोहता है अब उसके विचार आया कि आज इस पर कविता उछल रही देखो कविता बैठ नहीं लिखी जाती कविता निसरत होती है कविता जैसे झरने की तरह अपने आप बहती है आप सोचो मैं बैठ जाता हूँ कविता लिखूँ तो कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि कविता लिखने के लिए जो संवेदना है वो आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है आप कैसे संवेदनाओं का विकास करते हो उस पर निर्भर करती और तब वो उसको लेकर कविता लिखने के लिए उसके हृदय में भावना आती है वो आती है पश्चन्ती भाषा में अब वो उसको अंतर चिंतन से देखता है उस दर्द को उसका विमर्श करता है परामर्श करता है रिफ्लेक्शन करता है उस दर्द को देखता है और तब उसके कुछ शब्द गढ़ने लगते हैं जैसे कि उसने सोने के डले में से निकाल लिया कि मंगलसूत्र बनाना है तो इसमें से 20 ग्राम सोना अलग कर लेता हूं, इसको पहले तो एक रॉड की तरह बना लेता हूँ क्योंकि मेरे कहा इसको मंगलसूत्र का रूप देना है ऐसे ही अब वो उनमें शब्दों को गढ़ने लगता है अब भिन्नता और बढ़ गई जैसे परावास से वो पश्चन्ती में आया वो अपने विचारों के द्वारा सोचता है अब यहाँ पर भाषा आ गई बीच में वो फ्रांस वाला होगा तो फ्रेंच भाषा में सोचे रशियन हो रशियन भाषा में सोचो आप हो गए तो हिंदी या निमाड़े में सोचोग ऐसे हमारी भिन्नता बढ़ गई अब क्या होता है कि मध्यमा वाणी आती है जब हम मन के मन में एक कविता लिखी लेते हैं शब्द बन गए कविताएँ बन गई अब उसको बाहर नहीं निकाला अभी तक वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जैसे क्या ना उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया रात को उसका मूड होता तो वो बदल भी दे भली फैसला सुरक्षित है सुरक्षित का मतलब है अभी वो वेखरी वाणी में नहीं आया अभी भी वो मध्यमा वाणी में वेखरी वाणी में आने के बाद में तो वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगी उसकी तुमने जो फैसला दिया अभी सुरक्षित है ऐसे ही कविता जब तक आपने कागज पर नहीं लिखी जब तक सुरक्षित है चित्र जब तक आपने कैनवास पर नहीं उतारा जब तक सुरक्षित है जब तक आपने संगीत वाद्य पर नहीं उतारा जब तक वो सुरक्षित है जब तक आपने गाली किसी को नहीं दी जब तक आप सुरक्षित हो ये मध्यमा वाणी के अंदर रचना तो हो गई लेकिन इस रचना का रचनाकार ने अभी तक भी जिम्मेदारी नहीं ली क्योंकि वो वेखरी वाणी में नहीं आई ऐसे ही रूप होते हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या जो चार स्तर हैं सृष्टि के विकास के वही हैं परावर्णी शिवशक्ति पश्यंती सदाशिव मध्यमा ईश्वर और शुद्ध विद्या वेखरीवाणी जबकि वो प्रखर रूप से और माया के क्षेत्र में वो प्रवेश करवा देती है तो इन बातों को हम अगली बार जारी रखेंगे क्योंकि अभी हमारा ये अध्याय सत्रहवा बाकी है इसका अध्ययन हम अगले हफ्ते और जारी रखेंगे उसके बाद फिर अठरवा अध्याय आएगा अभी शायद एक या दो हफ्ते लग सकते हैं इसको सत्रहवें अध्याय को समझने में गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण सदगुरुदेव की सखी सरकार की की सर्क जरुणाता जद्रम कर्णिशणुयां देवा भद्रम पश्ये मिश्रजा स्त्री रंगस्तुष्वास्तनुभ विषय महदेव यु सहनावतु सहनौ गुन सह वीर कर्वावहे तेजस्वी न वधित विषावे इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषा विश्वद स्वस्तिना क्षरियोष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पति दूर्णम पूर्णापूर्णम ग पूर्णस्थर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओम, ओम शाति शांति